विक्रांत ने अपने फोन की फ्लैश लाइट जलाकर व्हाइट बोर्ड पर लगे इस चाकू के फोटो को बड़े ध्यान से देखना शुरू किया वो जितना ध्यान से इस फोटो को देख रहा था उसका शक उतनी तेजी से यकीन में बदलता जा रहा था भले ही ये चाकू बहुत छोटा सा था लेकिन इस पूरे मर्डर केस का राज इसी चाकू में छुपा हुआ था इस छोटा सा चाकू अपने आप में काफी सारे सवाल दिए हुए था और इसी चाकू में सभी सवालों के जवाब भी थे विक्रांत को जो बात सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी वो ये थी कि आखिर ये चाकू रोहन के कमरे में और उसकी अलमारी में क्यों मिला अगर रोहन ने कत्ल नहीं किया था तो फिर उसका फिंगरप्रिंट इस चाकू पर कैसे आया और कातिल इस चाकू को क्राइम सीन के आसपास भी तो फेंक सकता था और इन्हीं सभी सवालों ने विक्रांत को परेशान कर रखा था लेकिन उसकी तीसरी थ्योरी ने विक्रांत के सभी सवालों का जवाब दे दिया था काफी देर तक इस चाकू को ध्यान से देखने के बाद विक्रांत को एक नई बात समझ में आई दरअसल ये चाकू दो सेट का था यानी कि यह भी हो सकता है कि कातिल ने एक जैसे दो चाकू खरीदे उसने पहले से ही पूरी प्लानिंग कर रखी थी उसने एक चाकू रोहन के कमरे में पहले से ही रख दिया था जिसे रोहन हमेशा इस्तेमाल करता रहा होगा और फिर दूसरे चाकू से उसने टीना का मर्डर कर दिया होगा इसके बाद उसने दूसरे चाकू को लाकर पहली वाली से रिप्लेस कर दिया होगा लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि उसने पूरा चाकू रिप्लेस नहीं किया बल्कि इस चाकू पर लगे हुए लकड़ी के हत्थे को बदल दिया जो चाकू रोहन घर में इस्तेमाल करता था उस पर तो उसके फिंगरप्रिंट थे ही बाकी दूसरे चाकू के ब्लेड पर टीना का खून लगा हुआ था अब कातिल ने बड़ी चालाकी से दूसरे चाकू के हत्थे को रोहन के चाकू से बदल दिया विक्रांत ने तुरंत ही इंटरनेट खोलकर इस खास तरह के चाकू के बारे में पढ़ना शुरू किया इंटरनेट से उसे पता चला की इस तरह के चाकू के हत्थे को ब्लेड से जोड़ने के लिए एक खास तरह के पेज का इस्तेमाल किया जाता है और फिर इसे मजबूत बनाने के लिए अंदर की तरफ सुपर ग्लू भी लगाया जाता है ये पढ़ने के बाद विक्रांत को कंफर्म हो गया कि इस चाकू के हथे को आसानी से नहीं लगाया जा सकता है इसे लगाने के लिए किसी कारीगर की जरूरत पड़ेगी या फिर किसी खास टूल्स की मदद लेनी पड़ेगी विक्रांत के दिल की धड़कन काफी तेज हो चुकी थी उसे पता था की अब वो कातिल के बेहद करीब है बहुत जल्द उसका पता चलने वाला है यही से विक्रांत का शक रोहन के सोतेले बाप वीरेंद्र तलवार और उसके बेटे अंकित तलवार पर गया क्योंकि वो ही इस वक्त ऐसे संदिग्ध के रूप में नजर आ रहे थे जो बड़ी आसानी से इस चाकू के हत्थे को बदल सकते थे क्योंकि वो लोग फर्नीचर का काम करते थे और जाहिर है उनके पास सभी तरह के टूल्स भी रहे होंगे और दूसरी बात ये भी थी कि उन्हें रोहन के डेली शेड्यूल के बारे में भी खूब अच्छे से पता रहा होगा रोहन कब चाकू का इस्तेमाल करता है कब नहीं और उन लोगों के लिए रोहन के कमरे में जाकर चाकू छुपाना भी कोई बड़ी बात नहीं थी विक्रांत को याद आया कि मिस्टर तलवार ने अपने बयान में बताया था कि टीना के मर्डर वाली रात वो दोनों किसी बिजनेस डील के लिए शहर से बाहर गए हुए थे और जब पुलिस ने उन्हें इस मर्डर की सूचना दी तब उन्हें इसके बारे में पता चला इसका मतलब ये है कि चाहे मर्डर मिस्टर वीरेंद्र ने किया या फिर उसके बेटे अंकित ने ये दोनों आपस में मिले हुए है और इन्होने मिलकर ही ये मर्डर प्लान किया था विक्रांत को यकीन नहीं हो रहा था कि केस के इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत जहां से शुरू की थी घूम फिर के फिर से वहीं पहुंच गए लेकिन यहां पर एक सवाल विक्रांत को और ज्यादा परेशान करने लगा वजह कत्ल की वजह आखिर अंकित और वीरेंद्र ने टीना का मर्डर क्यों किया क्यों मारा उसे और रोहन के ऊपर कत्ल का इल्जाम क्यों लगाया ये लोग सिर्फ रोहन के हिस्से की प्रॉपर्टी हटाने के लिए ये सब कर रहे थे या कुछ और कारण था पहले के इन्वेस्टिगेशन में ये बात सामने आई थी कि रोहन की फैमिली काफी रिच थी पैसे और प्रॉपर्टी को लेकर इसके बीच कोई झगड़ा तो नहीं होना चाहिए जब मीनाक्षी नेगी ने फर्नीचर व्यापारी मिस्टर वीरेंद्र से शादी की थी तब उनके पास वीरेंद्र से ज़्यादा प्रॉपर्टी थी और दूसरी बात शादी के बाद भी मीनाक्षी ने फिल्मों में काम करना नहीं छोड़ा था वो तब भी अच्छी खासी कमाई करती थी जबकि वीरेंद्र का फर्नीचर बिजनेस भी नॉर्मली चल रहा था और अगर इन दोनों भाइयों का बंटवारा भी होता तो एक एक के हिस्से में तकरीबन 100-100 करोड़ की प्रॉपर्टी आती ऊपर से दोनों अपने काम से पैसे कमाते सो अलग था ऐसे में इन दोनों के बीच प्रॉपर्टी को लेकर कोई विवाद तो नहीं होना चाहिए दूसरी चीज अगर अंकित अपने सोतेले भाई रोहन से द्वेष रखता था और उससे बदला लेना ही चाहता था तो फिर डायरेक्ट उसके ऊपर अटैक कर सकता था न वो डायरेक्ट रोहन की जान ले सकता था इस तरह से किसी अननोन लड़की को मारकर उसका इल्जाम रोहन के ऊपर लगाना थोड़ा ज्यादा रिस्की नहीं था और किसी आदमी को फंसाने के लिए किसी दूसरे का मर्डर करना ये बात थोड़ी अजीब लग रही थी मतलब अगर किसी को जेल ही भेजना था तो उसके ऊपर कोई और भी तो इल्जाम लगाया जा सकता था किसी दूसरे केस में भी तो फंसाया जा सकता था ड्रग्स स्मगलिंग के केस में भी तो उम्र कैद की सजा होती है उसमें भी रोहन को फंसाया जा सकता था लेकिन मर्डर केस में क्यों ये सब काफी कन्फ्यूजिंग होता जा रहा था विक्रांत को कुछ समझ नहीं आ रहा था हर कत्ल के पीछे एक कातिल जरूर होता है और उस कातिल के पास कत्ल करने की कोई वजह भी तो होनी चाहिए बिना वजह के सिर्फ किसी आदमी को फंसाने के लिए कोई किसी का मर्डर कैसे कर सकता है और दूसरी बात यह भी थी कि वीरेंद्र तलवार रोहन को बचाना भी चाहता था पहले जब रोहन को जेल हुई थी तो उसने उसे बचाने के लिए अपना सब कुछ दाव पर लगा दिया था उसने अपनी काफी प्रॉपर्टी बेच दी थी ताकि रोहन को जेल जाने से बचाया जा सके बाद में जब रोहन को उम्र कैद की सजा हुई तब भी वीरेंद्र ने काफी पैसे खर्च किए थे उम्र कैद से उन्नीस ऐसा नहीं था की वीरेंद्र ये सब सिर्फ मीनाक्षी को दिखाने के लिए कर रहा था वो दिल से रोहन की मदद कर रहा था क्यूँकी बाद में जब मीनाक्षी बीमार पड़ गई थी तब भी वीरेंद्र एक बार भी रोहन को भूला नहीं था वीरेंद्र ने अपने सोर्सेस का इस्तेमाल करके और काफी सारे पैसे खर्च करके रोहन को पुणे की जेल से आर्थर रोड के आदर्श जेल में लेकर आया था वहां पर रोहन वुड कार्विंग का काम भी करता था ऐसे में यह समझना मुश्किल हो रहा था कि आखिर जब वीरेंद्र को यह सब करना था तो फिर उसने रोहन को झूठे केस में क्यों फंसाया वो ये सब करके क्या हासिल करना चाहता था कहीं ऐसा तो नहीं की वीरेंदर इस केस में इन्वॉल्व भी ना हो।, हो सकता है कि रोहन के सोतेले भाई अंकित ने यह सब अकेले किया हो हो सकता है कि वीरेंद्र को सच में इसके बारे में कुछ भी पता न हो लेकिन वीरेंद्र ने पहले बताया था कि मर्डर वाली रात को तो अंकित शहर में था ही नहीं तो फिर भला वो कैसे कर सकता है इसके साथ ही एक और बात भी थी टीना ने अपने खून से जो नाम लिखने की कोशिश की थी उसमें भी कहीं पर अंकित का नाम लिखा होने का कोई सिग्नल नहीं मिल रहा है जबकि टीना के द्वारा लिखे गए नाम को अभी तक केस में सबसे बड़े सबूत के तौर पर देखा जा रहा था तो फिर कैसे इसे एक्सप्लेन किया जाए विक्रांत सोच में पड़ा हुआ था काफी देर तक वो सोच विचार करता रहा तभी अचानक से उसके फोन में एक मैसेज आया विक्रांत को लगा कि यह शायद नैना का मैसेज है इसीलिए उसने लपक कर फोन उठाया और मैसेज चेक करने लगा लेकिन जब विक्रांत ने फोन उठाया तो पता लगा यह नैना का नहीं बल्कि ऑफिस से जतिन का मैसेज था जतिन ने बताया कि टीना गांधी भी अपनी माँ बाप की अकेली संतान थी उसकी फैमिली काफी रिच थी पहले वो लोग मुंबई में ही रहा करते थे लेकिन जब टीना का मर्डर हो गया तो फिर उन्हें इससे काफी गहरा सदमा लगा और फिर वो लोग ये शहर छोड़कर हमेशा के लिए चले गए वो अभी इस वक्त कहाँ है कि शहर में है कुछ पता नहीं विक्रांत ने गहरी सांस छोड़ी उसे अब यकीन हो गया था कि टीना की फैमिली से कोई भी सबूत नहीं मिलने वाला था हालांकि पहले विक्रांत को लगा था कि शायद टीना की फैमिली से कुछ इम्पोर्टेंट क्लू मिल सकता है इसीलिए उसने जतिन को इस काम में लगा रखा था हालांकि अब उसे यकीन हो गया था टीना के घर की तरफ से कुछ भी नहीं मिलने वाला था अभी विक्रांत को इस केस की सच्चाई को सामने लाने के लिए और भी मेहनत करने की जरूरत थी उसे अभी इस केस के सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन से पूछताछ करनी थी इत्तेफाक से इस वक्त रोहन नेगी को आर्थर रोड जेल भेजने से पहले अभी डीएन नगर ब्रांच के लॉकअप में रखा गया था विक्रांत को लग रहा था शायद रोहन से पर्सनली बात करने पर केस से जुड़ी कोई इन्फॉर्मेशन निकलकर सामने आ सकती है